नीलगिरी की सैर गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही ज्यादातर लोग पहाड़ियों में घूमने निकल जाते हैं हमारे इस सुंदर देश भारत में तो अनेक खूबसूरत पहाड़ियां हैं चलो हम भी घूमें दक्षिण भारत की मशहूर पहाड़ियों में अरे जल्दी अपना सामान बांध लो रेपी स्टेशन चल रहा है ओ दीदी उदगमंडलम जा रहे हैं दीदी ये नाम छोटा नहीं कर सकते <laughs> अरे बहना ये शहर अंग्रेजों के समय ऊटी के नाम से मशहूर था और अंग्रेज میدानी शहर की गर्मी से बचकर ऊटी में ही रहते थे हां सुधा मौसी ने बताया था कि ऊदगमंडलम दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ों में स्थित है और इस पहाड़ी स्थल को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है Kit next tikete? Chal ke lo, jaldi jo DJ kitni pyari lag rahi hai bahut mazaa aa raha hai dekho dekho khidki se bahar jhakk kar dekho are engine dibbo कैरी खाई है हां मुझे तो डर लग रहा है और ये पेट तो देखो कितने ऊचो से पेट है ना अरे अब तो ये ट्रेन ಸುರ켄 ले जा रही है क्या आप पहली बार ऊदगमंडलम जा रहे हैं जी हां आ कौन है मैं मैं ऊदगमंडलम का निवासी हूं मेरा नाम तेलु है और यह मेरा बेटा है मेरा नाम गोविंद है और मैं हूं सुनीता ओए यह मेरी छोटी बहन रेती आ क्या हमें यहां के बारे में बताएंगे हां हां क्यों नहीं बच्चों जरूर बताऊंगा <laughs> इन पहाड़ों की विशेष बात तो यह है कि यहां के ऊंचे सफेद पेड़ एक खास तरह के हैं जिनके पत्ते हरे होते हुए भी दूर से नीले से लगते हैं इन पहाड़ों पर प्रकृति का एक और चमत्कार है जिसे कहते हैं नीले कुरंजी के फूल यह फूल 12 साल में एक बार खिलते हैं अच्छा हां जिनसे पूरे पहाड़ों में एक नीली छटा छा जाती है तो क्या इसी नीले पहाड़ को नीलगिरी के पहाड़ कहते हैं हां दीदी इसीलिए तो इस ट्रेन का नाम भी नीलगिरी एक्सप्रेस है वो देखो दीदी अब हम चाय बागान के बीच से जा रहे हैं हां दोनों तरफ पहाड़ों की ढलान में चाय के बाग हैं ये मिलगिरी चाय तो दुनिया भर में मशहूर है अरे ये तो केके स्टेशन आ गया हां पता है यहां तो एक बहुत बड़ा सुई उद्योग है यहां की बनी हुई सिलाई की सुइयां विदेशों में भी भेजी जाती हैं अच्छा हम्म वाह यहां का मौसम यहां की सुंदरता और ये छोटी सी रेल का सफर सचमुच कितना अच्छा लग रहा है एक जगह में इतनी सारी खूबियां अरे लो ये आ गया ऊदगमंडलम गोविंद भैया आज की बातें सुनकर बहुत मजा आया आपने तो हमारा सफर और भी मनोरंजक बना दिया हा, हा, हा, चलो चलो अब जल्दी उतरते हैं चलो बच्चों जल्दी करो चलो नीचे आ जाओ चल हंसते बेटा गाते यार नीलगिरी के छोटे रेल पहाड़ों से है इसका मेल नीलगिरी की छोटी रेल पहाडों से है इसका मेल कुलंजी के ये फूल दिखाएं बाजों की भी सेर कराएं कुन्नूर स्टेशन पड़ा निराला यहां इंजन में पानी डाला द लिंकन आया केटी आया केटी की सुइयां ने नाम कमाया उदगमंडलम पहुंच गए हम हुआ हमारा सफर खत्म उदगमंडलम पहुंच गए हम हुआ हमारा सफर खत्म हुआ हमारा सफर खत्म हुआ हमारा सफर खत्म नीलगिरी की सैर सच्चा मित्र एक पौधा राजू का अपना अपना घर नदी झरना और नीलगिरी की सैर आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन डॉ अमरेन्द्र बेहरा आलेख रेणु चौहान विजय लक्ष्मी गिरिजा रानी अस्थाना और शशि जैन कलाकार मंजुमेनी प्रवीन शर्मा अनन्या के एस पवार सुनीता कोहली वी आर एल सक्सेना सुषमा कौशिक सुनील लोहिया नेहा शर्मा जैमिनी कुमार राम मेनी बी एल टंडन सविता बजाज गीता वर्मा सिद्धार्थ पल्लवी प्रिया और दिनेश वर्मा संगीत विनोद शर्मा और राकेश पंडित गायन प्रियंबदा वशिष्ठ भूपेंद्र प्रभाकर सिमरन कपूर और अजीत थورو निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन दाऊदयाल चतुर्वेदी सर्वम सिंह और सिमी कुमार ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर और दाऊदयाल चतुर्वेदी ये कारिकम राश्ची शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिय शैक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान द्वरा निर्मित और प्रस्तुत किये गए।